ंदो मित्र शंबरण शो भव श्रो बृहस्पति शो विष्णु्रो शांति शांति शाति संकल्प मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं ये चौतीसवें अध्याय के छह मंत्र हैं और इनमें से प्रत्येक मंत्र के अंत का जो वाक्य है वो तनमे मनः शिव संकल्प मेरा ऐसा मन शिव संकल्पों वाला हो ये इसमें कामना की गई है और इस कामना करने से दो प्रयोजनों का पता चलता है एक प्रयोजन तो ये मालूम पड़ता है कि मेरा मन कैसा है और उसके साथ हमें ये मालूम पड़ता है कि वो विकल्प है चाहे तो सतसंकल्पों वाला होवे और चाहे शिव संकल्पों वाला होवे या ना होवे अर्थात बुरे संकल्प बुरे विचारों वाला होवे तो ये जो दो परिस्थितियाँ हैं ये इन मंत्रों से स्पष्ट होती हैं मंत्रों का ऋषि शिव संकल्प और मंत्रों का देवता मन है पीछे हमने इसके पहले मंत्र की चर्चा की थी यज्ञाग्र तो दूर मुदीति दैव तदुसुप्त तथति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तनमे मना शिव संकल्पमस्त। मस्त ये जो मेरा मन है शिव संकल्पों वाला हो वे कैसा है तो बताया था कि वो जागते हुए भी सक्रिय रहता है और वो सोते हुए भी सक्रिय रहता है यद जागृतो दूरम उदय थी तद सूक्त अर्थात उसके सोने और जागने से हमारे सोने की प्रक्रिया से और जागने की प्रक्रिया से मन के व्यापार पर कोई अंतर नहीं आता मन सदा सक्रिय रहता है जैसा जितना जागृत स्थिति में मन सक्रिय रहता है उतनी ही सक्रियता उसकी हमारे सोने की स्थिति में भी होती है तो इसलिए जागृत तदुसुप्त से तथा वहाँ दो विशेषण और बताए थे दूरंगम ज्योतिषाम ज्योति और एकम तो वो दूरंगमम जो दूर जाता है या दूर की चीज़ों को लाता है अर्थात दूर की वस्तु को हम उसके द्वारा जान सकते हैं देख सकते हैं उसके बाद उसको पा सकते हैं और वो स्वयं बहुत दूर दूर, दूर तक गति करता है इसलिए वो दूरंगमम, ज्योतिष्याम ज्योति वो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है हमारे शरीर में प्रकाश या ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है तो वो इन इंद्रियों का भी प्रकाशक है इंद्रियों को भी ज्ञान कराने का वो साधन है इसलिए उसे यहाँ शाम ज्योति और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कही वो है एकम जैसे इंद्रियां तो बहुत हैं पाँच कर्मेंद्रियाँ हैं पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं किंतु मन जो है वो दोनों है अर्थात जिस भी इंद्रिय से युक्त होता है जुड़ जाता है वो उसी काम को संपन्न करता है तो इसलिए वो एकम अकेला है तो वो दूरंगम ज्योतिष्याम ज्योति एकम तो ऐसा वो मन जिसकी हमने चर्चा देखी दूरम उदयति दैव तदसुप्त से तथई वैति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो शब्द आया है दैवम दैवम ये तो स्वयं दिव्य गुणों वाला है और यह दिव्यताओं का दिव्य गुणों वाले पदार्थों का स्वामी है तो ये दैवम ये मन जो दैव है ये दैव मन का अभिप्राय हमको तब समझ में आएगा जब हम दूसरे मंत्र की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर यक्ष मन की चर्चा की गई है तो दैवमन जो है वो दिव्यताओं के लिए है और यक्षमन का ग्रहण सक्रियता के लिए है अर्थात enfin, तो, मन के द्वारा जो दो तरह के काम किए जाते हैं अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करना और क्रियाओं को संपन्न कराना तो क्रियाओं को संपन्न कराने के समय यह कर्मेंद्रियों से जुड़ा हुआ होता है और ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान के आदान प्रदान करते समय यह ज्ञानेन्द्रियों से जुड़ा हुआ होता है दूसरे मंत्र में जो शब्द आए हैं वो भी इसी प्रकार के हैं येन कर्म्यपस मनीषिणा यज्ञ विदथेषु धीरा यदूर्व यमत प्रजा तन शिव शिवसंकल्पमस्त। इसका सामान्य शब्दार्थ है येन ये कर्म्यपस मनीषिण येणवती कहता है कि जो मनीषी हैं कैसे मनीषी हैं उसके लिए यहाँ एक विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है अपस सामान्य रूपे आप आप जल भी होता है यहाँ अप कर्म है तो जो कर्मनिष्ठ मनीषी हैं जिनका ज्ञान कर्म के धरातल पर उतरा हुआ है और वो अपने कर्म इसके कारण से करते हैं ये न कर्मापसों मनीषिणों रिणवंती यज्ञेशु विदथेशु धीरा अर्थात वो जो काम कर रहा है ये मन इसके मन काम जिसके काम अच्छे होते हैं वो कैसे लोग होते हैं वो इन कामों को विदथेशु यज्ञेशु यज्ञ सामान्य रूप में प्रचलित अर्थ से बाहर है हम सामान्य प्रचलित अर्थ में यज्ञ को अग्निहोत्र तक सीमित रखते हैं लेकिन यहाँ यज्ञ जो है मन के कार्यों का द्योतक है तो मन कैसे कैसे कार्यों को करे कि वो कार्य यज्ञ हो जाए वो कार्य यज्ञ बन जाए तो ऐसे समस्त जितने कार्य यज्ञ हैं उनको ये मन संपन्न करता है ऋषि दयानंद जब इसका अर्थ करते हैं तो वो कहते हैं कि वेद के अध्ययन करने में योग का अभ्यास करने में सज्जनों का सत्संग करने में और योग का अभ्यास करते हुए वेद का पठन पाठन करने में अर्थात वेद का पठन पाठन करना यज्ञ है सत्संग करना यज्ञ है धर्म का आचरण करना यज्ञ है और अग्निहोत्र आदि कार्य करना और योगाभ्यास करना यज्ञ है तो कहता है यज्ञेशु कर्माणि कुरवंती इसी मन के द्वारा ऐसा करना संभव है अर्थात तो यदि हम चाहते हैं हम अच्छा काम करें तो वो मन के बिना संभव नहीं होता तो हमें मन को अच्छा बनाना अच्छे काम करने की पहली आवश्यकता है इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम जो करते हैं क्या वो कभी बिना सोचे किया जा सकता है एक कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति कहीं अपने घर से निकलकर बाजार जा रहा है तो क्या वो बाजार जाने से पहले उसने सोचा है या वैसे ही बाजार जाने के लिए निकल पड़ा है तो हम देखेंगे कि मनुष्य जब जब कुछ करता है तब तब पहले उसके बारे में विचार करता है सोचता है वो बात उसके ध्यान में आती है मन में आती है चाहे वो एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर दृष्टि घुमाना ही क्यों ना हो जब उसके मन में आता है मुझे उधर देखना चाहिए तब उसकी गर्दन उधर घूमती है उसकी नजरें उधर दौड़ती हैं और वो उन चीजों को देखता है तो मनुष्य के मन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं छोटी या बड़ी उन समस्त क्रियाओं में मन की भागीदारी रहती है और उसका पहले मन में विचार होता है और वो बाद में क्रिया में आता है हम ये भी जानते हैं कि जो मन में विचार आता है वो केवल अच्छा विचार हो श्रेष्ठ विचार हो इसलिए वो मन में आता है ऐसा नहीं इस संसार में जितने काम करने वाले हैं चाहे वो अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं मान लीजिए कि एक बुरा काम करने वाला है एक चोरी करने की इच्छा वाला व्यक्ति है तो वो पहले चोरी करने जाएगा या पहले चोरी करने के बारे में विचार करेगा तो हम अनुभव यह करते हैं और ऐसा देखते हैं कि वो मनुष्य पहले चोरी के विचार में व्यस्त होता है उसको चोरी के लाभ दिखाई देते हैं चोरी के उपाय करने पड़ते हैं उनमें आने वाली बाधाओं का विचार करना होता है और जब वो उसे क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ता है अर्थात मनुष्य जो इस संसार में है वो चाहे अच्छा करता हो या बुरा करता हो वो छोटा करता हो या कोई बड़ा काम करता हो सभी कामों को करने के लिए पहले उसका मन में विचार होता है और पश्चात उसका क्रियान्वयन होता है उसका व्यवहार होता है वो बात काम में आती है तो इसके लिए नियम ये है कि मन पहले सोचता है और जैसा वो सोचता है वैसा वो करता है इसलिए हमारे समझने की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है यदि हम ये अपेक्षा करते हैं ये इच्छा करते हैं और ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा करे यदि कोई व्यक्ति अच्छा बने तो हमें उसे सबसे पहले एक काम करना होगा कि उसके अंदर अच्छे विचारों का समावेश करना होगा और ये अच्छे विचार जब उसको हम देंगे तो मन में विचारों का निश्चय से स्थान बनता है हमारे जो विचार कैसे भी क्यों ना हो हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं हमारे विचार अच्छे हैं या बुरे हैं हमको जैसे भी मिले हैं उन विचारों को हम अपने अंदर समाविष्ट करते हैं हम अपने अंदर समेटते हैं वो समेटे हुए विचार हमारे मन में संग्रहित होते हैं और संग्रहित होकर के वो हमारे लिए दोबारा काम में आने लायक होते हैं वो हमारा विचार करने की जो शैली है विचार करने की जो पद्धति है उसमें वो मूलभूत सामग्री का काम करते हैं इसलिए यदि हम ये चाहें कि हमारे मन में जो विचार हैं वो यदि अच्छे हम इकट्ठे कर लेते हैं तो हम अच्छे कामों की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं इसलिए हमारे यहाँ समाज में एक नियम है और नियम यह है यदि हम किसी व्यक्ति को अच्छा बनाना चाहते हैं उसको अच्छे रास्ते की ओर प्रवृत्त करना चाहते हैं तो अच्छे रास्ते की ओर प्रवृत्त करने के लिए हमें उसे अच्छे विचारों से जोड़ने की आवश्यकता होती है जब हम किसी व्यक्ति को अच्छे विचार से जोड़ पाते हैं तब वो व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होता है इसलिए जब हम कोई बात करते हैं हम पढ़ने की बात करते हैं अच्छी पुस्तकें पढ़ें अच्छे दृश्यों को देखें अच्छे विचारों को सुनें, अच्छे विचारों के बारे में चिंतन करें तो उसका एक ही अभिप्राय होता है कि हमारे मन की जो परिस्थिति है वो सतत अच्छी बनी रहे हमारी मूल समस्या ये है कि मन को करना है मन ये नहीं है जैसे साधन होता है वो साधन अच्छा स्वयं नहीं करता या बुरा स्वयं नहीं करता और वो जो करता है जो करता चाहता है उससे साधन के रूप में काम लेने वाला जैसा चाहता है वो वैसा करता है आप तलवार से किसी प्राणी की हत्या कर सकते हैं या किसी शत्रु का गला काट सकते हैं तलवार का काम तो केवल काटना है लेकिन वो किसको काटना चाहता है ये कर्ता पर निर्भर करता है ये साधन पर निर्भर नहीं करता ये शस्त्र पर निर्भर नहीं करता ये तलवार पर निर्भर नहीं करता तो इसलिए मन भी हमारा साधन है और यदि हम ये चाहते हैं कि इसकी जो क्षमता है जो इसकी योग्यता है इसके अंदर जो सामर्थ्य है उसका हम उपयोग करें तो हमें निश्चित रूप से इसको अच्छाई देनी पड़ेगी अच्छाई से इसे जोड़ना पड़ेगा इसलिए इस मंत्र में जो बात कही गई है यज्ञ अर्थात कोई मनुष्य क्यों कर पाता है वो यज्ञ करने के बारे में सोचता है यज्ञ की अच्छाई से परिचित होता है और उसको जानता है इसलिए वो समर्थ होता है इसलिए ये मन में सामर्थ्य तो है करने का लेकिन इस मन के सामर्थ्य में उस अच्छाई को जब तक हम समाविष्ट नहीं करेंगे उसके अंदर उसकी पूर्ति नहीं करेंगे तब तक ये अच्छे काम नहीं कर सकता इसलिए अच्छे काम करने के लिए हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा क्यों नहीं कर रहा है इसे अच्छा करना चाहिए लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि खेत में तो अच्छा तब उगेगा जब उसमें अच्छा बोया जाएगा यदि आपने अच्छा बोया है अच्छी तरह से बोया है तो निश्चित रूप से खेत में अच्छा पैदा होगा वही स्थिति हमारे मन की है इस मन हम जो कुछ करते हैं वो पहले मन में होता है मन में होता है तब वो हम अच्छा कर पाते हैं बाहर तो केवल अभिव्यक्त होता है करना तो असल में वास्तव में मन में हो जाता है तो इसलिए ऋषि दयानंद एक बात कहते हैं कि यदि आप इस मन को जीत लेते हैं और इस मन को अपने अधीन रखते हैं तो आप इससे विजय प्राप्त कर सकते हैं आप इससे श्रेष्ठ कार्यों को संपन्न कर सकते हैं और यदि आप मन से जीत लिए जाते हैं या मन के आप अधीन हो जाते हैं तो फिर मन उसके जो स्वाभाविक कार्य हैं जो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो होते हैं इसलिए मनु महाराज ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है और वो हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है जब हम ये कहते हैं कि किन किन चीजों से किस किस की शुद्धि होती है तो वहां पर एक प्रसंग है मन को कैसे शुद्ध किया जाता है अर्थात मन की जो संभावना है कि ये अशुद्ध भी हो सकता है और ये शुद्ध भी हो सकता है ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर हमें एक स्वतंत्रता मिली हुई है और ये स्वतंत्रता जो है हम इसे प्रायः ये समझ बैठते हैं कि ये हमारे लिए बड़ा संकट है अर्थात हम बुरा करें कितना अच्छा हो कि ईश्वर हमको बुरा न कराए यदि ईश्वर हमको बुरा न कराए तो फिर अच्छा कराने का लाभ जो है वह हमारा नहीं होगा अच्छा करने की जो योग्यता या सामर्थ्य है वो हमारी नहीं कहलाएगी वो योग्यता फिर जिसने बुरा करने से रोका है उसका हो जाएगा तो मेरा सामर्थ्य ही मेरा कर्म होगा मेरा कर्म ही मेरे फल के प्रति उत्तरदायी होगा यदि कोई मेरे स्थान पर काम कर लेता है तो वो उसका काम कहलाता है इसलिए हमारे पास जो विवेक करने का जो अधिकार है जो स्वतंत्रता का अधिकार है प्राय प्राय हमसे भूल हो जाती है तो हम ये प्रयत्न करते हैं वो भूल हम किसी दूसरे पर डाल आज इन्होंने कहा था आज इनके कहने से इनको देख करके मैंने किया है ये ऐसा कर रहे थे लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि जब मैं अपने बुरे करने का उत्तरदायित्व तो दूसरे पर डालता हूँ तब अनजाने में अपने अच्छे कर्मों का उत्तरदायित्व तो भी दूसरे पर डाल देता हूँ वो भी मेरे नहीं रह पाते इसलिए अच्छा हो या बुरा हो? जो इस मन के द्वारा हुआ है जो इस मन ने किया है वो सब का सब आत्मा का है और आत्मा का है इसलिए मेरा है तो उसका जो हानि या लाभ है उसके जो अच्छे और बुरे परिणाम हैं, मैं उनसे नहीं बच सकता इसलिए मंत्र में जो महत्वपूर्ण बात कही गई है कि आप उन बुरे परिणामों से बच कैसे सकते हैं तो उसके लिए कहा गया एन कर्मण्यप मनीषिण य उसको जो कर्म है हमारा वो यज्ञ बन जाए वो यज्ञ जैसा बन जाए पवित्र या श्रेष्ठ बन जाए तो इसके लिए हमें मन को यज्ञ बनाना पड़ेगा और जिस समय हम मन को यज्ञ बना लेंगे तब जितने हमारे कर्म हैं वो अपने आप यज्ञ होंगे yo no.